के लिए जारपति को अवकाश दे दे ऐसे जो मन है इसका विश्वास किया जाए तो जीव के जो जी शत्रु काम कुरुधाविक हैं उनको आने के लिए अवसर देता है और काम कुरुधाविक मन में आ जाते हैं और जीव का उसे पतन देता है एक बार जैसे कुंभ होते हैं ना कुंभ तो का जैसे कुम्भ तो हुआ तो व्रत लोग दूर रहते हैं जाते, व्रत मंडली एक दो मील और दूर जाकर के ठहरा था वो तो कहते हैं एक बार एक महात्मा ने ये जब रात्रि को कोई नहीं था, था संत ही संत महात्मा ही थे उसने ये प्रश्न किया कि भाई देखो जो साधु होता है कोई कोई घटना उसके साथ में होती है जब साधु होता है और सब अपनी अपनी बात सुनाओ तुम साधु क्यों हुए तुम क्यों हुए तुम क्यों हुए अपनी अपनी सुनाने लगे लोग महात्मा मौज में आ गए अपनी अपनी बात सुनाने लगी एक व्यक्ति जो साधु बना था वो पहले फौज में था उससे पूछा गया भाई तुम भी बताओगे तुमका तुम क्यों महात्मा हो गए कहा मेरी बात तुम सबसे सबसे विलक्षण सुनाओ तो सही ए, हमारी घटना ये है कि हम फौज में नौकरी करते थे समय हमारा पूरा हो चुका था स्त्री हमारी गांव में रहती थी माता पिता के पास जब माता पिता हमारे नहीं रहे तब हम अपना पिता लेकर के समय भी हमारा लगभग पूरा हो चुका था तो हम वहां से अपने घर को लौट के आ रहे थे हमारे पास पैसा कुछ था ट्रंक में वो तो कहते हैं एक व्यक्ति को पता चल गया कि उसके पास कुछ पैसा है साथ लेकर के जा रहा है तो वो हमारे साथ लग गया और जिस डिब्बे में हम बैठते थे उसी में हो गए थे भाई हमारा साथ सेवा करे कभी जल्द आ कभी कुछ करे कभी कुछ करे पर।, पर उसको अवकाश नहीं मिला पैसा लेने का धीरे धीरे करके हमारे गांव का रजिस्ट्रेशन कर रहा आ गए सायंकाल हो गया हम अपना सामान लेकर के अपने घर में आए कहते हैं वो किसी प्रकार से छिप करके हमारे पीछे वो भी घर में आकर के छिप गया हमको कोई पता नहीं वो आकर के छिप करके बैठ गया। और कहते हैं कि जो रात्रि हुई हमको फते हुए थे और निद्र आई सो गए तो हमारी जो स्त्री थी उसका एक किसी और एक पुरुष से संबंध हो गया रात्रि के समय वो आया उसने खटखटाया स्त्री ने कई खट कास्त तो हमारे ऊपर किया गया है आज अवसर नहीं है तो बस बोला हमारा तुम्हारा अभी तो इसकी इतना ही स्नेह था फ्री की थी समाप्त और हम क्या करें उसने कहा उसको मार बोला मैं तो ये नहीं कर सकती मेरा साहस तो है नहीं आओ तुम चाहो तो माफ हो चर्ची उसने अवकाश देकर के और उस पुरुष को अपने घर में रुसाई उसका पति तो सो ही रहा था तलवार बोला मेरी कमी ही थी तो उस व्यक्ति ने तलवार लेकर के मेरी स्त्री ने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और वो व्यक्ति जो था वो तलवार लेकर के मुझे मारने को जब तैयार हुआ तो दूर छुप करके बैठा था उस पर नहीं रहा गया और जट भी आकर के उसने हाथ उसका पकड़ लिया तलवार को पकड़ लिया और आपस में झगड़ा जब जगर लगा तो मेरी आंख खुली मैंने देखा दीदी ये क्या हो एक व्यक्ति तलवार लेकर के मुझे मार रहा है दूसरा बचा रहा है और मेरी स्त्री मेरे हाथ पकड़ी हुई हमने पूछा रही भाई क्या बात है ये क्या ये क्या घटना है क्या बात है? तो अब तो उनमें से तो कोई बताए नहीं उसने कहा रे ये तो बताएंगे नहीं मैं बताता हूं तो दूध एक पहचान मैं तेरे साथ था रे हैं तो मैं तो इस, इसलिए तेरे साथ लगा लगाता तुम्हारे पास जो पैसा था उसके लिए मैं तुम्हारे साथ लगा दिया मुझे अवकाश नहीं मिला तो छिप करके मैं तेरे यहां आया और ये जो है जब तेरे को मारने को तैयार हुआ तो हमसे देखा नहीं गया तो हमने हम जो बात नहीं बात अरे तू स्त्री के लिए हमको मार रहा है तो बोलो हमने उस, अपनी स्त्री का हाथ उसके लिए पकड़ा दिया कि ले स्त्री तो तू ले और जितना पैसा था तुम पैसा के इजाजत में आए हो महात्मा तो दुख पैसा लेकर के चले जाए और हम तो गृह होकर के मार <laughs> <laughs> अरे कोई कड़के धन का लालची है कोई स्त्री का लालची है तू स्त्री ले तू धन ले अरे बाबा हमको बक्स बोलो तो हम साधु हो गए जो तो निद्यम दगा तामस से छिद्रम तमन ये है ऐसे ही मन जो है इसका विश्वास किया जाए तो जैसे पुष्टरी स्त्री जो उचारणी स्त्री जैसे पति को मारने के लिए जैसे अवकाश दे किए जा ऐसे ही अवकाश देता है इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष अपने मन का कभी विश्वास नहीं करते केसवदेव ने इसके अनंतर खाना पीना बंद कर दिया एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में रख लिया धन में अगली लगी चली आ रही थी उसमें अपने आप भी खड़े हो गए और अपने शरीर को भस्म कर दिया तो ये ऋषभदेव जी का चरित्र संक्षेप है और इसके अनंतर इन ऋषभदेव के मार्ग को कौन अनुसरण कर सकता है योगी ऋषभस में मार्गम को अच्छे ऋषभदेव जी के मार्ग पर चलने वाला कोई साधु संन्यासी व्रक्त मिल सकता है न नहीं मिल सकता अरे गड़ुड़ के पीछे जैसे मक्खी नहीं दौड़ सकती ऐसे ऋषभदेव के मार्ग का अनुसरण कौन कर सकता है कहते है ये जो है ये ऋषभदेव जी का जो चरित्र है सर्वपातक हरम करम मंगलायनम जिसको श्रद्धा है जो सुनता है उसके पापों की निवृत्ति होती है मंगलमय इन भगवान का ही चरित्र है सुनने वालों भगवान के चरणों में भक्ति होती है शुभदेव जी कहते हैं राजन भगवान मुकुंद जो है मुक्ति तो प्राणी को दे देते हैं पर भक्ति नहीं देते अस्त में विमंग भगवान भजता मुकुंदों मुक्तिं ददात कहे चित भक्ति गम भगवान प्रसन्न होते हैं तो मुक्त तो कर देते ही उनसे पर भक्ति बड़ी कठिनता से देते अब भरत जो थे हैं। भरत जी जो हैं वे तो बड़े योगी हैं महान योगी तो अब भरत जो हैं पृथ्वी का शासन करने लगे अब पंचजनी नाम की जगह विश्वरूप कन्याम पंचजनी को पीले विश्वरूप की कन्या उसका नाम था पंच पंचजनी उसके साथ उनका विवाह हुआ और उनके पांच पुत्र उत्पन्न हुए सुमति राष्ट्रभत सुदर्शन आवरण उम्र एवं तो राजा भक्त स्वधर्म निष्ठा अपने धर्म का ये पालन करते थे बड़े धर्मात्मा से पितृवत्त प्रजा का पालयाना सब जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता है ऐसे प्रजा का पालन करते थे ये भारत <laughs> भगवान विराट के रूप में ये सूर्य आदित्य जो है उनसे विराट के अवयव के रूप में इनका चिंतन किया करते तो थे दान किया करते तो थे प्रतिदिन भजन करते करते अपने धर्म का पालन करते प्रतिदिन धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रीति का उदय होता था एक करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और फिर पुत्रों को राज्य दे करके और वो कुहाश्रम को चलेंगे गए क्षेत्र थे। हर क्षेत्रम जगामों जहां भगवान जो है आज भी भक्तों की इच्छा को पूरी करते से आश्रमी उभय तटे शालिग्राम शिलाी पूर्णा गंड की सरित सर्वता पवित्र पवित्री जहां गंड की नदी बहती है उस आश्रम में तंदमूल खाकर के रहते थे भगवान का पूजन करते थे परमानंद में मग्न रहते थे भगवान का पूजन करते समय ऐसे प्रेम का उदय होता कि उनके प्रेम के आंसू आंख में आ जाते, आंखों में आ जाते थे पूजा करते करते भूल जाते थे कि अभी हमने स्नान कराया कि नहीं कभी चंदन लगाया कि नहीं पूजा का क्रम भूल जाया था इस तरह से उनकी जटाएं कभी सूखती नहीं थी अभी स्नान करके आए हैं और जब तक सूखने नहीं पाई तब तक काल में फिर गोता लगाइए और फिर जो गीली हो गई जटाएं बस थोड़ी देर सायंकाल हुआ फिर गोता लगाइए उनकी सिर की जटाएं गीली बनी रहती थी वक्र जटा स्टाका कलाप निरुच माना करता भगवान सूर्य जब उदय उदित होते थे उठ करके उपस्थान करते परोरज सरितु जातवेदो देव से भगो मनसेगम प्र सूर्य प्रस्तान किया करते थे सूर्य को अर्घ दिया करते थे राजन सुखदेव कहते एक दिन गंदगी की नदी के करे किनारे स्नान करके नित्य कर्म करके भरत जी के मन में आई थोड़ी देर यहीं बैठ के लाओ प्रणव का जप कर लें ओंकार का जप कर रहे थे बैठे बैठे उसी समय एक हरिणी आई और वो जल पी रही दे माने एमान के जल पी रही थी समय शरीर में जो बढ़ गई तो हरिणी तो बेचारी डरपूट होती डर गई और उसने वहां से नदी को पार करने के लिए छलांग मारी उस हरिणी में तो नदी के पार तो पहुंच गई और उसके दर्द में जो डालक था वो नदी में गिर गए और नदी के ये तार में जाकर तो के और गिर गई और वहां से उत्तर के दौड़ी और एक पर्वत की कंगरा में गई और फिर वहां जाकर के गिर गई और मर गई पर्वत जोहायाम दत्ता मृतता हो मृत्युता हो गिर गई और मर गई और देख रहे बालक था दर्दी का बालक नदी में बहा जा रहा था उन्होंने देखा उसे उन्हों नहीं रहा गया उनके हृदय में कृपा का उदय हुआ माला झोली तट पर रख करके नदी में कूद गए और कूद करके तैर करके उस बच्चे को बाहर ले आए और उसको फिर अपने साथ ले आए जहां आपने कुटी में रहते थे वहां उसको रख लिया उसका पालन करने लगे पोषण करने लगे उसको प्यार करने लगे और धीरे धीरे उनके पूजा के नियम थोड़े थोड़े कम होते गए जो पूजा में प्रीति थी और थोड़ी इधर चली गई अयम हरण बालक बालका देखो हिरणी का बालक है अब इसका न कोई बंधु है न बान्धव है न इसका माता है न कोई पिता है अब तो मैं मैं ही इसका पिता माता हूं अतु तो अवश्य ममा अस्वण पोषण पालन आदि कार्य ये कर्तव्यता अपने ऊपर आ गई अब मेरा कर्तव्य है इस बच्चे का न कोई अब पिता है न माता है ये तो हमको ही अपना माता पिता मानता है तो इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है तो जब कर्तव्यता आ गई तो फिर क्या अब तो फंस गए कर्तव्यता का भार जहां सिर पर आया फंसा आर्य पुरुष जो है अवश्य ही अपने स्वार्थ की उपेक्षा करके दूसरों की दूसरों का उपकार करते हैं तो इस प्रकार से जड़ भगत सोते समय भी उसे अपने पास रखते थे चलते समय टहलते समय और इसलिए उनका दिन प्रदिन बढ़ता गया तो इसमें महात्मा लोग यहां ये कहते हैं भाई दया करना तो ठीक है पर आसक्ति करना ठीक है दया करो पर आसक्ति से बचो तो जड़ भरत भूल करके दया तो उन्होंने की पर उस दया के सारे सारे धीरे धीरे उसमें आसक्त हो गए आसक्ति कर लो एक महात्मा सुनाते थे कि एक व्यक्ति ने उस गुंडे जो एक लड़की के पीछे लग गए और उसको उत्तम करते जा रहे थे, थे एक व्यक्ति ने साहस करके उन गुंडों को पकाया और उसको लड़की को बचाया और फिर अंत में क्या हुआ कि उस लड़की से उनका स्नेह हो गया और उसके साथ उनको विवाह करना महात्मा लोग कहते हैं कि भाई दया तो करो तथा सक्ति न हो जाए इससे बचते रहो जड़ भरत जब कुछ पुषा पुष्प लेने जाते थे तो उस बच्चे को साथ में ले जाते थे कहीं कोई भेड़िया न आ जाए कोई इसको मार न दे मृगेणसा बनम प्रविशति उसको साथ ले जाया करते थे तो वो हिरण का बालक भोला भाला खड़ा हो जाता था तो उसे अपने कंधे पर रख लेते थे गोद में ले लेते ले थे, थे और बड़े प्रसन्न होते थे कभी कभी तो पूजा करते करते जब याद आ जाती तो भगवान का पूजन छोड़ करके और बाहर आकर देखते थे उसे ठीक बैठा है ना क्रियायाम अंतरालय से उठाए उत्थाये उत्था बीच बीच में उठ करके बालम पश्यती और आ करके, हे भक्त ते स्वस्थ भूया तेरा कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद देते थे और उस उन जड़वरत का जितना स्नेह प्रीति थी ना उस बच्चे की उतनी उम्र में नहीं थी एक तरफ प्रेम था वहां एक रू कु पर एक बार हिरणों का झुंड चला आया उन हिरणों का जब अपनी जाति को उसने देखा तो एक साथ उनके साथ दौड़ करके तो उनके साथ चला गया पौधासन तो वो बड़ा हो गया था तो जब हिरण हेरन और हिरणी और बच्चे जब देखे अपनी जाति के साठ तो सात उनके साथ गया। चला गया का तो जड़ भरत ने भरत जी को बड़ा चिंता हुई अरे वो कहां चला गया मैं बड़ा भाग्य हूं क्या मेरे से कोई अपराध बन गया क्या मेरा कभी फिर भाग्य होगा कि इस कोमल तिरण चढ़ते हुए फिर आश्रम में उसे देखूंगा अब सूर्य होने वाले अभी तक तो लौट के आया सवाल खेष तमाम सुखयस्त के तुझे भरत जी सोचते हैं कि जब मैं रूटी समाधि लगा के बैठ जाता था कभी कभी भरत जी जो है आंख मीछ करके बैठ जाते तो वो हिरण का बालक आकर के अपनी सींग से उनकी पीठ को खुजलाता मृदु श्रृंगा प्रेण माम घसे वो कहते हैं कि जब वो कोसाएं जहां सूखती रहती थी कभी अपने दांतों से पोसावों को जब दूषित करने लगता था तब तो मैं उसे डांट देता तो बेचारा बोला बाला वो चुपचाप बैठ जाता था इन बातों की याद कर रहे हैं अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं देखते हैं तो उसके पड़ों से खुदरी हुई जो पट्टी है उधर तो जाते हैं खोजते हैं कहते हैं बस ऐसा जात्यंतर जो अपने राजपाट को छोड़ कर के आए अपने बाल बच्चों को छोड़ कर के आए और दूसरी जाति का जो ऋणी के बच्चे में उनका इतना प्रेम हो गया वैसी भगवान की माया प्रारब्ध कर्मणा भगवदाराधनाथ धर्मार्थ घनिष्ठ हो जाता ऐसा उनका कोई प्रारब्ध कर्म ही आया नहीं अन्य था हिरण के बच्चे मन का इसलिए इतना हो ना अब वो जब उनका अंत समय हो रहा था शरीर को त्याग रहे थे तो उस समय उनको ऐसा मालूम हो कि तो वो हिरण का बालक मेरे पास हो जाता तो वो उसके मृग का चिंतन मृग बच्चे का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा तो फिर वो खलंजर पर्वत पर एक हृणी के गर्भ में पहुंच गए और हृण के रूप में ये तो निश्चित ही है मरने के समय जैसा चिंतन करके शरीर क्या हो गए वह उसी होनी में चले जाते अनंसर उन्होंने उनको बड़ा दुख हुआ और ये देखो वो साधन भजन के प्रताप से उनको स्मृति नष्ट नहीं हुई उन्होंने समझ लिया कि देखो मृग के बच्चे में स्नेह करने से हमको मृग यौनी प्राप्त हुई वहां से वो छोड़ करके अलंचर पर्वत को छोड़ करके और वहीं चले आए, गंडकी नदी जहां बहती ही थी वहीं आ गए और आ करके आधा शरीर तो गंडकी नदी में था आधा शरीर बाहर था ऐसा मर्ग का शरीर उन्होंने छोड़ दिया और फिर एक ब्राह्मण के यहां अंगरा गोत्र के एक ब्राह्मण थे उनके यहां अवसर मिलने पर किसी प्रकार से एक चोरों का जो सरदार था उसने भगवती को मनाया कि मेरे को पुत्र हो जाएगा तो मैं एक बलि हाथ दूंगा भगवती की कृपा से उसके पुत्र हो गया वो तो किसी पुरुष को पकड़ करके ला रहा था बलि देने के लिए तो वो रात्रि में उनके हाथों से निकल गया अब तत्काल कहां से ला मैं पकड़ किसी पुरुष को उस चोर चोरों के सरदार ने कहा उन चोरों से अपने साथियों से भाई अब लाओ कोई उससे न कोई यहां टी जाए पकड़ कर तो, तो लोग इधर उधर घूमे तो जड़ भर बैठे ही थे अपने खेत में उन्होंने देखा भाई ये तो दृष्टपुष्ट है मस्त है चलो इसी को ले चले तो जड़ भर पन्न दृष्टि रश्मया बदभाव जड़ जाकर के जड़ भत्ती को रस्सियों से बांगे उन्होंने ये नहीं पूछा तुम हम इस हमको क्यों मांग रहे हो बस और बड़े प्रसन्न होकर के उसको देवी के यहां उनको ले आए चौराष्टम स्विधनाश नापेस्ट किया। अब चोरों ने अपनी विधि के अनुसार उनको वहां स्नान कराया वो तो अपने आप को विनाशिक होते थे आज उन्होंने खूब विधि विधान से उनको स्नान कराया सुंदर वस्त्र पहनाये और उनको चंदन लगाया माला पहनाई उनको अलंकार पहनाये और बहुत सुंदर खीर माल हुआ उनको भोजन कर दिया जड़भर जी ने खूब तृप्ति से खाया वो पवनतम पुरुष कटुम जब जड़भर जी पेट भर के खा चुके फिर उनको भगवती के सामने बैठाया और फिर महापूजया पूरी तया भद्रकाली फिर भद्रकाली का पूजन किया और मृदंग आदि फिर बाजे बजाने लगे और फिर अब चौर राज पुरोहित था। फिर चोरों ने अपने पूर्वोज जी को बुलाया वो अपने आप थोड़े उनको काटते तो पूर्वित जी अब बलिए इनका सिर काट करके दे दीजिए। लगा इस काम को पुरोहित जी करेंगे हमको एक महात्मा सुना रहे थे कि यहां कुछ कुछ चोरों ने जो डांकू रहते हैं बड़े बड़े शंबल की काटी तुम्मा सुना कि एक सप्ताह कथा कहने वाला पंडित था उन्होंने आक पंडित जी तुम्हें एक सप्ताह कथा हमको सुना रहे। हम लोग रात दिन चोर डांका डालते हैं मारते हैं फेरते हमेशा पाप कर्म करते रहते हैं एक बार कथा तो सुनने तो पंडित जी ने कहा बोलो तुमने भेद पूजा खूब अच्छी चढ़ाएंगे चलो पंडित जी चले गए वो अपनी पुस्तक लेकर के चले गए वहां मंडप बना और जो कथा आरंभ हुई और तो किसी ने वहां चुगली खा दी ये वहां कथा हो रही है ऐसे अब तो, तो पुलिस पहुंच गई और चारों लोगों से घेर लिया और वहां पर गोली चलने लगी अब कथावता तो बंद हो गई वो तो महात्मा कहते हैं कि उस पंडित को उन चोरों में ही रहना पड़ा तक लौट के दिन रहा अच्छी कथा कह दिया गया उनमें ही रहना पड़ा अब <laughs> जो चोरों ने अपने पुरोहित जी को बताया बुलाया और पुरुष पशु रक्सेन भद्रकालीन यक्षमा माना सड़क करो जी तो ने अपनी तलवार निकाली और उसको मंत्रों से इसका पूजन किया तीक्षण खड़म आदरे और जब तलवार से उनका छिड़काटने का उनकी इच्छा उठाटना चाह भगवती ने देखा अरे ये दुष्ट ये जीवन मुक्त महापुरुष को ये कैसा जब देखा, देखा। तो ने देखा है समाने से निकल करके बाहर प्रकट हो गई और क्रोध से उनके लाल लाल लिप्त हो रहे भयानक बदनाम उनके हाथ से वो तलवार पुरुष जी के हाथ से तलवार छीन ली और गर्जना करके पापिष्ठानाम सर्व चौरा नाम से जितने वो चौर और पुरुष जी थे सर्व के को उस तलवार से काट दिया उनके शरीर से जो गरम गरम रक्त निकला और घरों को साफ पान किया उनके शिरों से गेंद के समान प्रगवती करने लगी तो जी कहते राजेंद्र राजन जो महापुरुष का अपराध करता है वो अपनी ऊपर जाए श्री कृष्ण जड़ बड़ी सब समापन देख रहे थे उन उनको भोजन कराया, भोजन कर लिए देव जी के सामने बैठाया वहां बैठ गए तलवार मारने को निकालने सौ तो भी ऐसे ही बैठे हैं पावती <coughs> ने प्रकट होकर उनको मार दिया वो भी देख रहे हैं सारा प्रसंग को दृष्ट देखते हुए वहां देख करके अपना घर को फिर अपनी चले आए देख कर आकर <coughs> के बैठ गए एक दिन कहते हैं कि वहां का राजा रघुगण वो कपिल महर्षि के पास हिंदू भौजिक देश का राजा कपिल महर्षि के पास सत्संग करने के लिए जा रहा था पहले पालकी राजा लोग करते थे तो पालकी जो हो से ले जा रहे थे उनमें एक व्यक्ति कोई मात हो गया तो वो तो पाल की तो ले जाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता हुई तो जड़ भरत जी अपने बैठे तो वहां जड़ भरत जी को लेकर ले जाकर के पाल पीने लगा दिया तो पाल की उन्होंने कंधे पर रख ली और उनके साथ चलने लगी फिर उनको पाल की जोड़े का अभ्यास कर और लोग जल्दी जल्दी चलते धीरे धीरे चलते तो पाल की टेढ़ी होने लगी हिलने जलने लगी राजा ने कहा ता कि भाई ठीक ठीक तुम क्यों नहीं चलते ये क्या कारण है तो वो उन लोगों ने कहा महाराज ये जो अभी अभी व्यक्ति लगा है इसके साथ हम नहीं चल सकते हमने साथ घूम ना सकते हैं इसके साथ हम चालसू नहीं हो सकते उन्होंने तो मिस्टेक किया राजा ने तो हो सकता है कि एक का एक व्यक्ति का दोष उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों में भी आ सकता है ऐसा निश्चय करके